ओम ओम ओम ओ बिना आस्था के कोई आदमी रह नहीं सकता मनुष्य मात्रा में प्राणी मात्रा में तो ठीक लेकिन मनुष्य मात्र में आस्था का गुण है किसी न किसी वस्तु में उसकी आस्था होगी किसी न किसी व्यक्ति में उसकी आस्था होगी किसी न किसी देवी देवता में उसकी आस्था होगी बिना आस्था के आदमी जी नहीं सकता जय जय आस्था तो रखेगा अगर ठीक ढंग से आस्था रखे तो आस्था का जो आधार है उसका दर्शन हो जाएगा और गलत जगहों में आस्था रखता है तो फिर गलत यात्रा उसकी होती है। हम धन में आस्था रखें पद में आस्था रखें भोग में आस्था रखें नहीं इन चीजों में आस्था नहीं रखनी इन चीजों का ज्ञान रखना चाहिए इन चीजों की समझ होनी चाहिए जो देखी हुई चीज है उनमें आस्था की जरूरत नहीं है देखी हुई चीज़ों में समझ की जरूरत है ये गुलाब है हम आस्था रखते हैं ये गुलाब है हम श्रद्धा करते हैं श्रद्धा की जरूरत नहीं है एक गुलाब है इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं आस्था की जरूरत नहीं है इसमें ज्ञान की जरूरत है कि इसका क्या उपयोग है और कितने कहां से आया कितना ठहरेगा अंत में कहा जाएगा इसकी ये समझ होना चाहिए इसमें आस्था की जरूरत नहीं आस्था करने की जरूरत है ये गुलाब है इसमें आस्था करने की जरूरत है खिड़की है विश्वास करो ये खिड़की है विश्वास करो ये दीवाल है विश्वास क्या करना <laughs> है ओम <था> हो। <है? laughs> आस्था आदमी के पास होती है लेकिन आस्था अगर कुछ चीजों में कर लेगा तो जहां से आस्था की शक्ति उठती है उसका पता नहीं चलेगा जय जी खूब ध्यान से सुनना बहुत ऊंची बात है हजारों तीर्थों का फल हो जाएगा लाखों जब का फल हो जाएगा ये केवल ये वेद की बात है सुनो खाली सुनने से आपको बहुत लाभ होगा अगर डट गए तो तो साक्षात्कार है डट गए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा खाली सुन भी लिया तो कई पाप कर जाएंगे तो जो देखी चीजें हैं उनमें तो होना चाहिए विवेक और वेद में होनी चाहिए आस्था अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं कि देखी हुई चीज में हम आस्था करते हैं कि इतना धन मिल जाए तब हम सुखी होंगे ऐसा घर मिल जाए तब हम सुखी होंगे ऐसी बीबी मिल जाए तब हम सुखी होंगे ये आस्था कर विवेक नहीं किया कि ऐसी बीवी जिसके पास है उसका क्या हाल है जय जय ऐसा धन जिसके पास है उसका क्या हाल है वो विवेक नहीं किया हकीकत में आस्था करने की जगह पर विवेक कर दे काम बन जाएगा पहले आस्था जय जय पहले आस्था घेर लेती और बाद में बेवकूफी पकड़ लेती आस्था हुई विवेक जहां विवेक करना है वहां आस्था आ गई बेवकूफी घेर लेती जीवन भर मजूरी मजूरी मजूरी अंत में कुछ नहीं आस्था कर लेते कि फलाना देखो ये ए। अभी ये है ऐसा हो इतना इतना मिल जाएगा ना ये, ये अमुक कितनी वस्तु मिल जाएगी अमुख के परिस्थिति मिल जाएगी अमुख के पदार्थ मिल जाएंगे फिर सुखी होंगे ये आस्था कर रहे विवेक नहीं कर रहे हैं कि ये इनसे दस गुना जिनको मिला वो भी हाथ बाहर निकाल के हाय हाय करके मर गए जय <laughs> जय कह रहा है आसमा ये समाधि कुछ नहीं रो रही है शब्द में ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमा राजा दिराज अनदाता महाराज घनी खमा वो पुष्प बिछ जाते थे महाराज हो चौहर डोलती थी सुंदरियां जिनके हजारों लाखों रुपए के गहने छन छन आवाज करते थे और राजाधिराज महाराज द्वारा चलते थे तो महाराज धरती और आसमान एक होकर एक करके चलते थे ऐसे लोगों की अभी हड्डी भी नहीं मिलती जरा विवेक करना चाहिए इसमें आस्था की जरूरत नहीं है तो धन मिल जाए पद मिल जाए लड़की मिल जाए लड़का मिल जाए ओहो, ये तो जो मिलना होगा जख मार के मिलेंगे और मिलकर भी क्या करेंगे आके वही टाइम खा जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे पालो पोजो बड़ा करो और लाडी लाडा हुए तो बाप को और मां को तो मनोती मानेंगे कब इनका ठिकाना लग जाए जय जय अगर ईश्वर को पीठ देकर उनके पालन पोषण में या इन पदार्थों में आस्था की तो ये पदार्थ अवश्य ठोकर मारेंगे आप और उन्हीं के बच्चे उन मां बाप को तंग करते हैं जो ईश्वर को पीठ देकर जहां आस्था करनी है वहां आस्था नहीं करते लोग लड़के की नौकरी में आस्था करते हैं, लड़के के बड़ा होने में आस्था करते हैं लड़के के द्वारा अपना नाम करने में आस्था करते वे लोग रोते रहते हैं जो ईश्वर में आस्था करते हैं उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है जिनको आशा जगत में है उनको रोना पड़ता है जिनकी आस्था जगत के पदार्थों में है उनको रोना पड़ता है जिनकी आशा जगत में नहीं लेकिन जगदीश्वर में है उनको रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आशा तो एक राम की और आश निराश ईश्वर की आस्था छोड़कर हमें ये परिस्थितियों की आस्था करते हैं पदार्थों की आस्था करते हैं वस्तुओं की आस्था करते हैं बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बनेगा उन उनके आस्था करते हैं अरे हजार हजार बुढ़ापे आए और चले गए जो परमात्मा तुम्हारे साथ अभी है उस पर जरा आस्था कर लो भैया बेटों पर आस्था करते हो रुपयों पर आस्था करते हो उनसे विवेक करके उनका उपयोग करो आस्था मत करो उनके भरोसा मत रखो लाडी पे भरोसा लाडे पे भरोसा गाड़ी पे भरोसा गाड़े पे भरोसा वाड़ी पे भरोसा ये करने वाला अंत में जरूर ठोकर खाएगा ठुकराया जाएगा दुखी होगा ईश्वर के सिवा कहीं भी आस्था किया अंत में ठोकर खाना ही है और कोई उपाय नहीं जो मरुभूमि में पानी की आस्था कर ले कितना भी चतुर हो कितना भी बलवान हो तो क्या करेगा मरुभूमि में जल की आस्था कर ली उसने मरुभूमि में तो विवेक चाहिए कि मरुभूमि है या जल है इसमें विवेक चाहिए आस्था नहीं वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं है समझ की जरूरत जय जय अपने तो श्रद्धा रखो दिख रहा है पानी चलो चलो वाए चढ़ाओ पहलवान होकर जाओ कितने भी चतुर होके जाओ लेकिन वहां ठोकर खाए बिना और कुछ मिलेगा नहीं क्या किसी किसी भी गांव से चले जाओ मरुभूमि में चाहे हम बोले मुंबई के आए हो मुं, मुंबई से आए तब तो ख्याल रखेगी मरुभूमि इनको तो पानी दे तुम चाहे कहीं से आओ मरुभूमि मरुभूमि है बाबा <laughs> तुम चाहे कहीं से आओ ऐसे <laughs> ही बदलने वाले खाली दिखने भर को जो पदार्थ हैं उसमें सुख की आस्था जो है ना सुख नहीं देगी दिखने भर को है, है नहीं कुछ उसमें सुख टिक नहीं सकता उससे आदमी को सुख हो नहीं सकता थोड़ी देर के लिए हर्ष होगा बाद में देखो तो इन पदार्थों का तो विवेक होना चाहिए जगत की चीजों का भैया सब चीजें उपयोग करने के लिए है? इसमें सुख नहीं टिकेगी नहीं ये ज्ञान हो जाएगा ये टिकेगी नहीं। संयोग और वियोग दो बातें होती आप और मिल आप और हम मिले इसको बोलते संयोग और बिछड़े उसको बोलते वियोग अच्छा तो संयोग होगा कि नहीं उसमें संदेह है लेकिन वियोग होगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं पत्नी बच्चे मकान मिला है अब दूसरा ऐसा मिलेगा कि नहीं इसमें डाउट है अब दूसरी भी पत्नी मिलेगी कि नहीं उसमें संदेह है लेकिन जो मिली है उससे जाना पड़ेगा कि नहीं उसमें कोई संदेह नहीं शंकरलाल को कुआ है पंचेड़ में अब दूसरा कुआ होगा कि नहीं ये पता नहीं लेकिन ये कुआ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ये पक्की बात है इसमें संदेह नहीं है तो छोड़ ही पड़ा है छोड़ना छोड़ना है अब चाहे लोगों को पानी पिलाते पिलाते छोड़ो अथवा तो संभाल संभाल के छोड़ो जय <laughs> जय <जै जै। जै। laughs> जमीन है चाहे कीर्तन कराते कराते भजन का उपयोग कराते कराते उस, उसको छोड़ के मरो चाहे तो मेरी है मेरी है मेरी है करके ममता रख के फिर मरो ममता रख के मरेगा तो जाके चूहा होएगा <laughs> अभी जो आपके पास नंबर है जो खेत है उसको हमारा हमारा कहके दूसरे भी तो गए होंगे अभी जो अपने ये ये जगह जो अभी बैठे हैं अभी दस साल से समिति ट्रस्ट बोलेगी हमारा है उसके पहले गांव वाले बोलते थे हमारा उसके पहले और लोग बोलते थे हमारा खेत है उसके पहले और लोग हजारों लोग इसको हमारा हमारा करके गए एक दो नहीं हजारों लोग इसके मालिक होके गए जहां आप बैठे हो आस्था करके गए तो जन्मे और मरे अवेक करके देख लिया होता तो मुक्त हो गए जैसे ये जगह ऐसे सारा संसार ओम ओम ओम ओम तो हमारा हमारा करके जो हमारे चित्त में परिवर्तित पदार्थों की आस्था है वो चित्त को शुद्ध नहीं होने देता है भजन तो करते मंदिर में जाते हैं कीर्तन करते महात्मा को मानते लेकिन परमात्मा की जो आत्म शांति होनी चाहिए जो जीते जी अपने आत्मा का दर्शन होना चाहिए वो उसलिए नहीं होता है कि जहां आस्था करनी चाहिए वहां आस्था नहीं होती जहां विवेक करना चाहिए वहां विवेक नहीं होता जहां विवेक करना चाहिए वहां आस्था हो जाती इन वस्तुओं में हमारी आस्था इन पदों में हमारी आस्था इन पदार्थों में हमारी आस्था वो हमारी आस्था जो है वो विवेक को दबा देती और जो मास्टर या जो गुरु लोग बोलते हैं कि श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा तो ठीक है लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक भी होना चाहिए मान लो मान लो मान लो मान मान के तो मर गए मान्यता को कोई तर्क आ जाएगा तो हटा देगा लेकिन ज्ञान को कोई तर्क नहीं हटा सकता मान लो मेरे हाथ में रसगुल्ला है अभी तुम नहीं मानोगे मान लो मेरे हाथ में अट्ठन्नी है अभी नहीं मानोगे लेकिन अंदर से ही यू के बोलते कि मान लो मेरे हाथ में अट्ठन्नी है तो आपको कुछ पे कुछ विचार उठते क्या पता अठनी है कि मिर्च है रेवड़ी है क्या पता चलो मान लेते हां बाबा जी अठनी है अठनी है फिर भी अंदर जिज्ञासा रहेगी क्या पता देखिए तो सही रहे <laughs> वो रहेगा ही वो जिज्ञासा रहेगी अच्छा एक बार जान लिया फिर मैं बोलता हूं मान लो इसमें अठनी है बोले हा बाबा अठनी है बोलोगे तो सही ऊपर से लेकिन अंदर पता है जो है वह ठीक है है? अंदर पता हो गया जो है वो है खाली है अठनी का है मान लो अठनी है क्या बाबा जी अठनी है तो जान जान लिया है बाद में अगर जानने के बाद अगर मान्यता माननी पड़ती है तो ऊपर ऊपर से होगी अंदर से नहीं होगी ऐसे ही जगत के सार को जान लिया तो फिर ऊपर ऊपर से व्यवहार होगा मिलना जुलना खाना पीना अंदर से आसक्ति नहीं होगी और आसक्ति के कारण ही चित्त में दोष होते हैं आसक्ति की रेखाओं के कारण ही चित्त मलिन होता है और मलिन चित्त में अपने आत्मा का दीदार नहीं होता जैसे मलिन आयना हो मेलो आयनो हो गलो तुम्हारू रूपाड़ू रूप हो दिखाए नहीं अब क्या है कि जितना जितनी उसकी मलिनता कम होती है उतना उतना दिखता है पहले धुंधला धुंधला दिखेगा जो मलिनता दूर हो गई क्यों ठीक ठीक दिखेगा पूरी मलिनता गई तो पूरा साफ दिखेगा ऐसे ही चित्त जो-जो निर्मल होता जाता है त्यों त्यों आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद होता है हार पूरा अगर साफ हो गया तो ये साफ होने का तरीका एक ही है एक सम्मेलन हुआ बड़े बड़े संत महात्मा है जय कृष्ण मूर्ति शरणानंद स्वामी ऐसे ऐसे लोग तो जय कृष्ण मूर्ति का नाम तो जगह से लोग कई कई लोग जानते बिचारक रहे हैं तो लोगों की नजर में अहिक जगत में तो जय कृष्ण मूर्ति बड़े विचारक हैं भले फिलोसॉफर हैं लेकिन शरणानंद स्वामी जी ने पूछा कि आप कहते हैं ये नहीं ये नहीं ये भी न मानो ये भी न मानो ये भी ना मानो तो एक वृत्ति उठती है और दूसरी नहीं उठी उसके बीच क्या है उसको तो जानो दंग रह गया कि मेरे कोई ऐसे महात्मा तो पहली बार मिले है, इसकी मैं अभी खोज करूंगा एक विचार उठा दूसरा उठने को बीच की जो अवस्था है उसको जरा ये नहीं मानो नहीं मानो जो कह रहा है उसको तो जरा जानो मानो मत जानो तो सही तो कुछ वस्तुओं को मानना होता है और कुछ को जानना होता है जय जय जो आंखों से दिख जाती है जो इंद्रियों से दिख जाती है उनको जानना होता है जो आंखों से नहीं दिखता इंद्रियों से नहीं दिखता है उसको मानना होता है जय जय जै। उसको मानना पड़ता है अच्छा तो जो इंद्रियों से दिखता है उसको तो जानना पड़ेगा ना उसको मानना नहीं हम क्या कहते हैं कि जो इंद्रियों से दिखता है तो हम मान लेते हैं कि सुखी है ऐसा ऐसा होंगे तब सुखी है तो हमने मान लिया नहीं जाना नहीं किसी का धन किसी की सत्ता किसी का सौंदर्य किसी का कुछ किसी का कुछ और रणजीत सिंह राजा राजकुमार में से राजा बने और शादी हो गई अपना पहली बार ससुराल जा रहे थे ससुराल जा रहे थे तो राजा ई ठाठ से राजा तो राजा ही ठाठ से जाएंगे और फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते पहले थर्ड क्लास सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास था तो फर्स्ट क्लास में तो कोई ऊंचे ऊंचे आदमी बैठे तो पूरी बोगी की बोगी एक दो उनके कुटुंब के लिए बाकी सेकंड क्लास उनके आदमियों के लिए वजीरों के बेटों के लिए ये वो सब पूरी ट्रेन की ट्रेन जा रहे अब वो लड़का जो था किसी वजीर का जवान, वो जहां स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहे तो आगे पीछे वो फर्स्ट क्लास बोगी से बार बार पसार हो और पसार होते समय उसकी आंखें टेढ़ी होती कि देखे रानी साहिबा कैसी है तो रानी साहिबा कैसी है दीदार करने के लिए वो जवान जुआन था जवानी दीवानी होती वो देख रहा था राजकुमार एक बार यूं गया फिर यूं गया हर स्टेशन पे इधर से उधर जाए उधर से उधर जाए तो आंख तो पता चल जाता कैसा किस लिए जा रहा है उस युवक का हाथ पकड़ा वो घबराया बोले नहीं नहीं तो डर मत चल अपनी लुगाई को कहा कि तू अपना घूंगट खोल घूंगट बोले देख ले पेट भर के पेट भर के देख ले हरे बेवकूफ मेरे साथ महनों महनों भर रही मैं सुखी नहीं हुआ तो तू यूं करके क्या सुखी होगा सीधी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <चीदी> बात सीधी <laughs> बात है लेकिन वो मान रहा है कि हा हा उसके निदार हो जाए तो सुख होगा निदार हो जाएगा तो सुख होगा तो तू जान ले क्या सुख होता है ओ <laughs> oh, oh. तो ऐसे ही पुरुष समझता कि अमुक स्त्री मिलेगी या उसका दर्शन होगा तो सुख होगा पुरुष समझते स्त्री के लिए स्त्री समझते पुरुष के लिए लेकिन सच पूछो तो जानो तो ये केवल मन की आस्था उल्टी आस्था है ये आस्था कर लेते हैं जानते नहीं सार को और उस आस्था आस्था में जीवन खर्च हो जाता है फिर आस्थाएं बदलती रहती है लेकिन उन्हीं में रहती है जो दिखता है जिससे दिखता है उसमें आस्था होनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि जो दिखता है उसमें आस्था हो जाती है हाय राम जो दिखता है उसमें आस्था होने के कारण ही जीव आस्थाएं बदलता रहता है और ठोकर खाता रहता है दिखता है मरुभूमि में पानी भागा अरे वहां विवेक चाहिए आस्था की जरूरत नहीं है सुन रखा है सांप काटता है तो आदमी मरता है सेठ जी ले आए बच्चों के खेलने के लिए रबड़ का सुहावना साढ़े चार फीट का सांप और मुंह में उसको फेंड वीण भी थी और फेंड तो वायर की थी वायर को लाल कलर लगा दिया हो गए फेंड जिव्वा हो गई उसकी सांप दिन भर तो लड़कों ने खेला अब बच्चे तो बचे हैं बरामद ने छोड़ दिया सेठ जी रात को निकले बाथरूम के लिए महाराज उनकी बहुत से सांप पड़ा था बच्चों का खेला हुआ बाथरूम तो चले गए फिर जल्दी जल्दी अपने बिस्तरे पर आए तो कुछ उस रास्ते से आज सांप पड़ा था सांप कौन सा पड़ा था ये तो आप समझ गए उसके ऊपर पैर आ गया तो उसकी जो नोक थी ना वायर तार जो थी ना पैर में चुकी लोही निकला देखा सांप हाय रे सांप काटा सांप काटा रे सांप काटा अब जैसा सेठ था ऐसा सेठ के वो आस्था वाले थे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया ग्लूकोज के बाटले चढ़ रहे हैं तबियत बड़ी सीरियस लोबी भी हो गई अब अब गए अब गए अब गए, अब गए। महाराज आपको को दो बजे से ट्रीटमेंट हो रही है लेकिन अब नाड़ियां जवाब दे रही जब सर्जन आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ बोले बस ऐसे ही निकला था बाथरूम करने को जाते समय तो कुछ दिखा नहीं फिर क्या पता कहां से आ गया जाते समय तो था नहीं लेकिन मैं दो पांच मिनट बुरा आदमी हूं जरा दो पांच मिनट लगी ना जाने से से बिल में से आया होगा काट लिया सर्जन ने देखा क्या काट लिया अब दूसरों को किसी को काटे नहीं जरा जांच करो कहा है कहां से जरा जांच कर आदमी भेजे जांच करा तो जो कल परसों लाए थे सांप उसकी जो जीभ थी उस पर रक्त लगा था सेठ का उठा के ले आए बोला ये पड़ा था अरे बोले तुमने लाया था यार ओ, -ओ, -ओ, -ओ, -ओ। हो उठ के रवाना हो गया आस्था नहीं समझ आई तो रोक गया आस्था थी ये सांप है उसने मेरे को काटा है अब मैं मरूंगा ये आस्था थी ज्ञान हो गया बच गया जय जय ऐसे हम चाहेंगे हम आएंगे मौत आएगा मर जाएंगे लेकिन ज्ञान हो जाए ना कि मौत कौन सी है जरा देखे तो सही मरते समय भी जरा ज्ञान रहे ना कि देखे मौत होती है तो शरीर पर होता है क्या होता है अब मौत हो रही उसको देखने की अगर ज्ञान आ गया ना मौत की मजाल है कि तुमको मारे मौत शरीर पर गुजरेगी ऐसे शरीर तो हजारों आए हजारों गए हमको मार सके ये मौत में दम नहीं उसी समय आदमी आत्मज्ञान होके अमर पद को पा लेता है उस अपने आत्मा के अमर पद को जानता नहीं उसीलिए शरीर के ऊपर जो नाम थोपा है उसको अमर करने जा रहा है उसमें आस्था घुस गई अपने स्वरूप में आस्था नहीं है कि मैं सदा अमर हूं नित्य हूं लेकिन ये मरने वाले शरीर के ऊपर जन्मने के बाद जो नाम रखा है कोई गिरीश जन्मा नहीं कोई पटेल जन्मा नहीं जन्मा बाद में पटेल पढ़ा नाम बाद में गिरीश भाई पड़ा, बाद में रमेश पड़ा, बाद में छोगा जी पढ़ा नेबाजी पढ़ा गंगा जी पढ़ा बाद में पहले दिन नहीं सातवें दिन पड़ा, जन्मा उसी वक्त गंगा जी नाम नहीं रखा गम्मा जी छब्बाजी एखा जी तो पढ़ा <laughs> ये सब जो नाम रखे जन्म ने के सात दिन के बाद आस्था हो गई कि मैं ये हूं पता होना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर थोपा गया है ये विवेक होना चाहिए आस्था हो गई मैं फलाना हूं दुनिया में कर जाऊं कि तख्ती लगवा जाऊं अमर हो जाऊं अरे यह नहीं रहेगा तो तख्ती कब तक रहेगी यार <laughs> और तख्ती तखती में आस्था रह गई ना तो मरने के बाद शायद वो तख्ती में आसक्ति हो जाएगी तो कीड़ी होकर गुजरो वहां से चिड़िया के देखो आगे अपनी तख्ती फिर तो पता भी नहीं चलेगा आचार्य विनोबा भावे को किसी भक्त ने कहा गुरु गुरुजी, हाज्ञा दे दो मैं पंद्रह हजार रुपये वो जमाने के पंद्रह के पचासों होंगे, जब सीमेंट आठ रुपये बोरी था हम लोग को हमको पता है आठ रुपये बोरी सीमेंट लिया हुआ है हमारे पड़ोस हमारे दुकान पर बात कर थी हाथी छाप निकला था आठ रुपए बोरी इकसठ बासठ की बात है तिरसठ उस जमाने के पंद्रह पंद्रह हजार समझ गए ना अभी जो जमाने में पंद्रह हजार में जो बनता मकान अभी लाख रुपए में बनेगा तो गुरुजी मैं एक ऐसा एक खंड बना था बना था आज्ञा मांगता हूं आपके आश्रम में एक खंड बनाए फिर यादगार लगा दूंगा तख्ती उन्होंने बोला भाई मैं इतना पाप नहीं करूंगा मीनू का एक तो तेरे से पैसे लूं आश्रम में बनाने का और दूसरा फिर तेरे को नरक में भेजूं इस इतना पाप मैं नहीं करूंगा बोले क्यों गुरु बोले पैसे तो खर्चेगा फिर तेरी तख्ती रहेगी तो तेरे को लगेगा ये मेरा नाम है <laughs> ये मेरा नाम है आ, तेरा नाम है है है नहीं है इसका जय जय ममता बढ़ जाएगी ए, एक आम मत कर नहीं लिया नहीं लिया बोला आप ऐसे ही बनाते बोले ऐसे भी नहीं बनाते सच्चे संतों का यह हाल होता है लेकिन जिनके संसार में आस्था है वो बोले हा भाई लगा तकती तो उतारे तो लगा दे धमाधम तो वो भी समझो कि तुम्हारे भाई है वो कोई साधु बाधु नहीं है जय <laughs> जय तो देखे हुए में विवेक होना चाहिए और आस्था तो होगी लेकिन देखे हुए में जो आस्था है वो हटाकर जिससे देखा जाता है उसमें आस्था करो जो दिखता है उसमें विवेक करो और जिससे दिखता है उसमें आस्था करो काम बन जाएगा आस्था भी स्वतंत्र साधन है केवल आस्था फिर चाहे भगवान को देवी को देवता को मानो न मानो माला करो चाहे ना करो लेकिन जो दिखता है उसका विवेक करो कि ये पहले था नहीं ये पहले ये हार पहले था काका नहीं था ये फूल पहले थे फूल नहीं ठीक बात नहीं थे ना विवेक कर दिया अच्छा बाद में रहेंगे कि बाद में रहेगा पहाड़ नहीं रहेगा पहले तो था नहीं अब बाद में रहेगा नहीं नहीं रहेगा तो अभी कहां जा रहा है नहीं के तरफ जा रहा है नहीं के तरफ जा रहा है अभी अभी कहां जा रहा है नहीं की तरफ ऐसे ये सब फूल हैं इकट्ठे हुए तो माला है अकेला अकेले तो फूल है पहले थे अब बाद में रहोगे सौ साल के बाद तो अभी कहां जा रहे हो नहीं की तरफ जा रहे घर <laughs> से चले थे जो उम्र थी अभी नहीं है घर से चले थे उस वक्त जो आयुष्य थी जो सांस थी प्रारब्ध की उतनी अभी खर्च हो रही है तो पैदा हुआ लड़का मां बोलती बेटा बड़ा हुआ चालीस साल का हो गया मेरा छोरों अरे बड़ा नहीं हुआ छोटा हो गया चालीस साल मर गए अगर बीस साल रहेग अब चालीस साल नहीं अब बीस साल रहेगा आज इकतालीसवीं वर्षगांठ मनाओ बड़ा हो गया अरे रोज वरसगांठ तो उसकी मनाओ जिसने जहां हस्ता करनी हो उसने कर ली उनकी वर्षगांठ है अपनी वर्षगांठ क्या मनाएंगे हम हम तो मर रहे हैं मरने वाला था वरसगांठ मना रहा है श्री, राम। श्री राम। तो जो दिखता है उसमें होना चाहिए विवेक और जिससे दिखता है उसमें होनी चाहिए आस्था तुम्हारा जी तो ये सब दिखता है जगत हां तो विवेक देखो कि पहले ये था नहीं अभी जो ये पोजिशन में यहां ये यह पहले नहीं था ऐसे जो भी मकान दुकान जो भी दिखते वो पहले थे नहीं ये पावर हाउस जो दिख रहा है पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो अभी भी उसका मकान और मशीनरी नहीं के तरफ जा रहे ऐसे ये सब तो ये सब नहीं के तरफ जा रहे हैं तो सब इसमें आस्था करने की कोई जरूरत नहीं इसका उपयोग कर लो सीधी <coughs> बात है उपयोग करने की मना तो नहीं है और जो आस्था करने के सिवाय उपयोग कर लेता ना वो बंधता नहीं है और जो आस्था करता है वो उपयोग नहीं कर सकता है ठीक से हाय राम जो आस्था करता है ना उपयोग नहीं कर सकता है करोड़ी मल थे सैंतीस सोने की ईंटे उसने इकट्ठी कर दी हर रोज निकाले अगरबत्ती करे जय लक्ष्मी माता और छोड़े बूखे मर रहे अड़तीसवीं बनानी है क्योंकि आस्था किया कि पिया वो क्यों बो करो लड़का बड़ा हुआ चतुर उसने डुप्लीकेट चावी ले आया वो का, का तो रोज सैतीस गिने करे अब अड़तीस में ईट बनवानी उसको तो लड़का ने क्या करा दो चार छह महीने बेते ना वैसे, कि वैसे की वैसे पित्तल की धर देवे पॉलिश कराई एक हटा देवे अपना धंधा रोजगार बढ़ा दिया उसका उपयोग करना चालू कर दिया तो तो कमाए तो दे तो मने के नहीं मर धंधो बधारो फेर दूंगा ऐसे करते करते वो काका मरने पड़ा लिपन में रख दिया अब छोरा ने सोचा कि अगर इनकी आस्था इसमें रह जाएगी तो फिर न जाने कहां कहां से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी बोले अब पिताजी बड़ों के आगे झूठ बोलना ठीक नहीं होता लेकिन मैं उस समय सच बोलता तो आप जी नहीं पाते इसलिए आप आस्था का सुख ले रहे थे आप मेरे को कह रहे हैं कि तिजोरी की चिंता ख्याल रखना ये रखना बढ़ाते रहना लेकिन जो पहले तुमको सैंतीस दिखती थी वो पहले से मैंने हटा दिए अब बढ़ाना क्या करते हैं वो काका मरने पड़ा लिपड़ में रख दिया अब छोरा ने सोचा कि अगर इनकी आस्था इसमें रह जाएगी तो फिर न जाने कहां कहां से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी बोले अब पिताजी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 वो पित्तल की है पित्तल की बोले कैसे मैं रोज दो चार छह महीने में जब जरूर पड़ती थी अपना धंधा रोजगार भाइयों को पढ़ाना लिखाना उसमें खर्च करने के लिए तुम्हारे को दुख न हो इसलिए मैं सब चेंज कर दिया तो बोले ये सब पित्तल की है क्या कि पित्तल कर दीदी मारो सोनो पित्तलो पीतल और सुख तो उसको मिल रहा था लेकिन समझ का नहीं था आस्था का सुख था और आस्था का सुख टिकता नहीं है, झटका लगता है ना? ऐसे आस्था करते बच्चा बड़ा होगा पढ़ेगा लिखेगा लाडी लाएगा बूढ़े होंगे पानी मांगेगे, दूध देगा अब शादी कराओ दो पैर वाला है शादी करेगा तो चार पैर होंगे अचार पैर होंगे तो ढोर जैसा होएगा और क्या होगा लाडी का चेला होएगा कान देला गुरु का चेला होगा दाढ़ी वाले का चेला थोड़े बढ़े दाढ़ी वाले का नहीं बढ़े कान निंधे का चेला बढ़े अगर आस्था कर दी तो ये बड़ा होगा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा और हमको सुख देगा उस आस्था से अगर बच्चे को बढ़ाया ना तो भगवान थप्पड़ मारता है तो मैं तेरे साथ हूं मेरे में आस्था नहीं किया जहां करनी चाहिए इन चीजों में आस्था किया तो ले अब। अच्छा जिसके आस्था नहीं उसका लड़का ने अगर उसको सुख नहीं भी दिया तो उसको दुख नहीं होगा लेकिन जिसके आस्था है और सुख नहीं दिया तो उसको तो बहुत दुख होगा और उसको देने वाला होगा ना कोई कर्जी पुत्र होता है कर्जा चुकाने के लिए आता कोई उदासीन होता है कोई वैरी होता है चार प्रकार के पुत्र होते हैं उदासीन कर्जदार वैरी सेवक सेवक पुत्र होता है वो भी बुढ़ापे में सेवा करेगा वो तो सेवक होगा तो करेगा ही करेगा इसमें आस्था रखने की क्या जरूरत और तुमने चारों में आस्था रखी तो तीन जगह से तो ठोकर है है और चौथे में जो आस्था रखी है सेवक आस्था रखकर उसने सेवा की भी तो मरते समय उसमें आसक्ति हो जाएगी तो उसी के शरीर से फिर उसका बेटा हो गया आना पड़ेगा उसी के उससे पसार होना पड़ेगा ये बात पक्की समझ में आ जाए ना तो योगी का जोग सिद्ध होने लगेगा तपस्वी का तप सिद्ध हो जाएगा जपी का जप सफल हो जाएगा कर्मी के कर्म सब सार्थक हो जाएंगे बात बहुत छोटी सी लेकिन महाराज सब सफलताओं की कुंजी इसमें छुपी है अमल करें बलिहारी इसीलिए कबीर जी ने कहा तीरथ एक फल संत मिले फल चार तीर्थ नहाता आदमी स्नान करता है पुण्य होता है भविष्य में सुख मिलेगा ठीक है अभी के सुख की थोड़ी लालच कम हुई लेकिन भविष्य के सुख में लालच रह गए जय जय इसलिए एक ही फल होगा संत मिलेंगे ना, तो फिर भविष्य का भी स्वर्ग का सुख भी छोड़ो भगवान को ही अर्पण कर दो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ का विचार आ जाएगा लेकिन अगर सदगुरु मिलता है तो ऐसा विवेक करके बात समझा देगा कि अनंत फल मिलता है न अंत है कि अनंत तो परमात्मा का अंत नहीं और चीजों का अंत है तो परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है इसलिए उसको अनंत फल हो जाता है तीर्थ नाये एक फल संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार तो अभी तो इतना करें कि जो दिखता है उसका विवेक और जिससे दिखता है उसमें आस्था तो किससे दिखता है बाबा जी आंख से दिखता है तो आंख में आस्था करें नहीं भैया आंख से नहीं दिखता आंख से अगर दिखता हो तो पानी सूख जाए फिर देखना चाहिए <laughs> ज तो नस से दिखता है नस से भी दिखता हो तो मन सो जाए नस तो मौजूद है मन से भी नहीं दिखता मन सीधा साधन नहीं इसका आखिरी साधन नहीं है आंख से भी नहीं दिखता नस से भी नहीं दिखता मन के द्वारा दिखता लेकिन मन से नहीं दिखता मन भी दिखता है आंख भी दिखती है आंख है वो मन से कहेगा मन चंचल है कि शांत है वो भी तो कोई देख रहा है मेरे मन में क्रोध आया काम आया लोभ आया तो ये भी तो दिखता है तो ये दिखता है और वो दिखता है जो दिखता है उसमें विवेक करो तो मन भी दिखेगा इंद्रियां भी दिखेगी बुद्धि भी दिखेगा चित्त भी दिखेगा अहंकार भी दिखेगा तो उसमें विवेक करो कि ये सब बदलने वाले हैं और ये सब बदलने वाले फिर भी जो नहीं बदला वो आत्मा है एक रस उसमें कर दो आस्था हो जाएगा स्वरूप का ज्ञान बन गए ब्रह्म ज्ञानी लोग करते भजन और सोचते कि कोई आएगा आएगा दिखने वाला दिखने वाला आएगा तो जाएगा जरूर चाहे फिर नूर मोहम्मद हो चाहे खान साहब हो चाहे अलामिया हो चाहे खुदा ताला हो जो दिखेगा ना वो माया का आकृति होगी लेकिन जिससे दिख रहा है उसके अंदर भी वही का वही है लेकिन उसने जान लिया उसलिए वो भगवान हो गया तुम नहीं जानते उसलिए इंसान हो गए उसने जान लिया उसलिए भगवान है और नहीं जानते तो इंसान है जिसने जान लिया वो महात्मा है और नहीं जानता वो जीव है Home, home, home. ये खाली दो सूत्र समझ में आ जाए जो दिखे उसका तो करो विवेक और जिससे दिखे उसमें करो आस्था और आस्था ये स्वभाव है इंसान का आस्था के बिना रहेगा नहीं अगर असली में आस्था नहीं करेगा तो फिर नकली जगहों पे आस्था उसकी भटकती रहेगी कभी किसी देव को मानेगा कभी पदार्थों को मानेगा कभी सत्ता को मानेगा कभी बचपन में आस्था थी खिलौनों में उसके बाद उसके पहले आस्था थी मां के गोद में फिर खिलौनों में आस्था आई फिर पढ़ने में आस्था आई फिर सर्टिफिकेट में आस्था आई फिर नौकरी में आस्था आई फिर छोकरी में आस्था आई फिर कीके में आस्था आई फिर की पढ़ लिख ले उसमें आस्था आई फिर की के शादी में आस्था आई फिर अंत में कहते कि मर जाए मरने में आस्था आई आस्था मरने में आई लेकिन ऐसे मरने से भी काम नहीं चले। ये ज्ञान पाने के लिए राजा लोग राज छोड़ के जंगलों में घूमते थे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को खोजते थे कथा सुनाने वाले के तो उनको तो राज्य में मिल जाते थे टीला टपका करने वाले शनिचर की कथा बुधवार की कथा मंगल की कथा अब अपनी कथा सुन लो जरा ओ अल्लाह मियाँ की कथा भात्मा बाई की कथा धनकासुर की कथा अघासुर की कथा सुरपंखा की कथा जामवन की कथा स्वयं प्रभा की कथा इन कथाओं के पीछे भी वे वेदवासी महाराज ने और महापुरुषों ने जो सुखदेव जी थे तो वो इन कथाओं के पीछे जो अमृत था परीक्षा को समझा दिया परीक्षा समझने के योग्य थे और वो समझाने वाले थे काम बन गया बाकी के लोग सुनते आए आजकल क्या हुआ शास्त्र को शस्त्र बना दिया धर्म को दुकानदारी बना दिया वो बोलता हमारा दुकान बड़ा वो बोलता हमारा दुकान बड़ा वो बोलता हमारा दुकान बड़ा हमारा धर्म बड़ा वो बोले हमारा धर्म बड़ा वो बोले हमारा धर्म बड़ा ये समझ में आ जाए फिर जिसका बड़ा है सब बड़े बाबा हम ही छोटे चलो अपने स्वरूप में आस्था आ गई फिर बड़े बड़े बड़ों को बड़ा रहने दो नानक बोलते नानक नहना हो रहे जैसे नहनी धूब लंबी घास जल जाएगी धूब खूब की खूब हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार इन चीजों से अपने को जीत मानता है मेरा मकान बड़ा है मेरे दोस्ती बड़ी है इसका विवेक नहीं किया उगता सूरज ने बताया हम करें जो कुर्सी पे बैठेगा उनके लिए तो सब होगा उन चीजों पे आस्था करेगा ना तो अंत में ये कई एम एल जिनके हाथ में कई एमपी जिनके पक्ष में उन चीजों में अधिक आस्था हो गई ऐसों को कुदरत कांटिया पकड़ के नीचे बिठा देती है ले का रास्ता और वो पद को वो अवस्था को जिनमें जिस पद में जिस कुर्सी में आस्था करते हैं और जितना ज्यादा चिपकते हैं उतनी ज्यादा जोर से ठोकर लगती कुदरत उनको तो जो करना है वो सब करके छूटने के तैयार हैं, झूठ बोलने को मस्का लगाने को लड़ने को मराने को कटाने को सब कर सकते हैं करते हैं वे लोग फिर भी नहीं टिकता आस्था रखी कि ये हम ये पर्सी पे आस्था पक्की हुई कि खसीड़ गए जिस चीज में आपकी दृढ़ आस्था होगी तो दयालु है परमात्मा कुदरत हमेशा जहां जहां आपकी दृढ़ आस्था हुई कुदरत आपको खेल दिखाना चाहते और आप खेल में आस्था करते तुमने देखा होगा फिल्म में जाते ना फिल्म देखने के लिए है और फिल्म में बुद्धू हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले गर्मा गर्म हो रहे हैं गंदा आ रही वाह और आप सीट छोड़ के खाने को गए तो थप्पड़ पड़ेगी या तो स्थितियां पड़ेगी फिल्म में तुमने देखा कोई बरात है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं तुम खाली देखे जाओ तुम जाओ मत पर्दे पे उधर आस्था मत करो समझ रखो जो दिख रहा है उसमें आस्था किया ना तो देखने का मजा खो बैठोगे और बदनामी हाथ लगेगी फिल्म में जो दिख रहा है उसमें विवेक करते हो कि आस्था करते हो अब विवेक भूल गए थोड़ी बहुत आस्था रही और थोड़ा बहुत विवेक रहा तो फिल्म दिखेगी लेकिन लोग ऐसी आस्था कर लेते हैं कि फिल्म देखने के बाद उसको सच्चा समझ रहे मरते एक दूजे के लिए ऐसा करके आप घात कर लेते लोग विवेक नहीं किया आस्था कर दी मरते एक दूजे के लिए दृश्य देखा कई लड़के आप घात करके मर गए अखबारों में भी आया था और गाँवों की बातें तो अखबार में आएगी भी नहीं इधर कृष्णानगर में भी एक लड़की चौथे मार्ग से चिट्ठी लिख के मरते एक दूजे के लिए फिल्म देख के आई तो मां बाप ने कहा फलानी जगह मंगनी है उसने कहा नहीं है वो आने वाले थे देखने को मरते एक दूसरे के लिए धड़ाक दुम आस्था किया ना फिल्म में आस्था करने से एक बार मरता है आदमी लेकिन संसार में आस्था करने से चौरासी लाख बार मरता है जय जय इसीलिए आस्था की चीजें नहीं है भैया उपयोग की चीजें तो विवेक करके उपयोग करो पहले थी नहीं बाद में रहेगी नहीं शरीर पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं मित्र कुटुंब पत्नी पति परिवार पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं अकेले आए अकेले जाना है उपयोग कर लिया चार दिन का बसेरा है ठीक है आप भी खाया दूसरे को खिला दिया आप पहरा अपने योग्यता है जिसकी नहीं है उसको दे दिया उपयोग कर लिया ठीक है आस्था करके बैठे ओम ओम ओ, ओ, ओ, ओ। बात तो पक्की हो गई आस्था नहीं उपयोग और आस्था जहां से प्रकट होती है उसमें रखना जो दिखता है उसमें आस्था नहीं जिससे दिखता है उसमें आस्था और जो दिखता है उसका उपयोग इतना आ जाए ना तो जीवन अमृत जैसा हो जाए भैया फिर कलयुग के तुम्हारे पर असर नहीं हो सकते कलयुग का पदार्थों पर असर होता है आत्मा तो थोड़े होता है आत्मा में आस्था हो गया तो फिर कलयुग क्या करेगा हजार कलयुग आने दो सतयुग में जैसा शरीर था द्वापर में जैसा शरीर था त्रेता में जैसा शरीर था ऐसा शरीर अभी किसी के पास नहीं और उस जमाने में जो धन और सुख सुविधाएं थी वो अभी किसी के पास नहीं लेकिन जो सत्युग में जिन महापुरुषों को मिला द्वापर में मिला त्रेता में मिला परमात्मा परमात्मा तो वही का वही है वस्तु वही की वही नहीं परमात्मा वही का वही रहा है इसीलिए साक्षात्कार अभी कर लो तो सतयुग के लोगों को जो साठ हजार वर्ष तप करने के बाद मिला था तुमको यूं मिल जाए कलयुग में इसीलिए और सब युगों से कलयुग बहुत बढ़िया है भजन करने के लिए बहुत बढ़िया है जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कछुआवतना ही ऐसे भी युग थे और अभी गए लीला साहब आपों के चरणों में वो बैठे समझा दिया बात हो गया दिल्ली तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली निपटारा हो गया एक भुला दूजा भूलिया भूल्या सब संसार विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का था तो जो दिखता है उसमें विवेक गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयम अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर धर्मो भयावह <im gospel> इंद्रियों का है, मन का आस्था ये पर धर्म है अपने धर्म में मर जाना स्व केंद्र में अच्छा है अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर धर्म में हलवा खाना भी बुरा है तो दो प्रकार का होता है एक तो व्यवहार में ये पंथ पंथ को धर्म बोलते हैं दूसरा है स्वधर्म स्व आत्मा इसमें मर जाना भी अच्छा है और इंद्रियों में जी के भी हलवा खाना बुरा है क्योंकि ये रहेगा नहीं और ज्यादा खाया तो फिर वो छोड़ने के लिए मेहनत करो मजूरी है और क्या खाओ चबाओ पचाओ फिर छोड़ियाओ और क्या और <laughs> क्या करना उपयोग करने के लिए खाया तो ठीक है स्वाद लेने के लिए ज्यादा खाया तो फिर छोड़ने के लिए भी जाओ और फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा स्पीड से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अंदर आस्था कर लिया गया है जरा खा लें मजा आएगा खा लें आम है क्या हो आप उसके लिए खाई दो खाई तीस खाई वाह वाह और फिर होगी सूरी दस्त हो गई अल्लाड़े अल्लाड़े तो आस्था कर लिया ने सुख की उपयोग करता <laughs> उपयोग कर लेता तो ठीक तो था आस्था मत कर उपयोग कर ऐसा नहीं कि जिनको साक्षात्कार हुआ है या जो महापुरुष हैं वे खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं या उनको बच्चे नहीं होते हैं या उनको भूख नहीं लगती या वो का सब अपन जैसा ही होता है लेकिन उनकी जहां आस्था होनी चाहिए वहां है और जहां उपयोग होना चाहिए वहां इसीलिए वे लोग सफल हैं शुली पे चढ़ते हुए भी सफल है शूली जैसा दुख आ जाता है मंसूर को तो भी अनल सुक्रात को जहर दिया जा रहा है बोले जी ना देख लिया अब मरना भी इसका देख लेते यही जिया था यही मरा था हम तो वही कभी थे ऐसे ज्ञान की कदर हृदय में होगा ना तभी ठहरेगा हम लोग आस्था कर ली नश्वर चीजों में इसलिए ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है फिर भी सुना अनसुना हो कि हैष्य होश है होश है होश्यो वो बैठता नहीं जमता नहीं ऐसा नहीं कि भाई मेहनत करेंगे तब कोई आ जाएगा भगवान अब मेहनत करते और मंजिला लगाते और आ गया होता तो पुजारियों के पास होता सबके पास सब कर ही रहे हैं भजन तो सभी कर रहे हैं सब भगत हैं, कोई पैसे का भगत है कोई स्त्री का भगत है कोई बच्चों का भगत है कोई वस्त्रों का भगत है कोई सत्ता का भगत है भगत तो सब है लेकिन जिसका होना चाहिए उसका नहीं ना ओम ओम ओम ओम ये जग है दीवाना कोई नाम दीवाना दाम दीवाना चाम दीवाना कोई धन धन जो राम दीवाना मैं दीवाना सोए दीवाने तो सब हैं लेकिन कोई किसी चीजों के दीवाने कोई कोई विरला है मायका लाल जो अपने आप का दीवाना है देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया ऐसी अवस्था आपके आ जाएगी ना तो आपकी जिस पर निगाह पड़ेगी वो भी पुण्य आत्मा हो जाएगा आप जिस वस्तु को छुएंगे वो प्रसाद बन जाएगी आप जो शब्द बोलेंगे वह मंत्र का काम करेगा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम खाली ये दो बातें जो दिखता है उसका विवेक और जिससे दिखता है उसमें आस्था ये दो बातें अगर आपकी फलगी आप ऐसे हो जाएंगे जैसे युधिष्ठर को बोले ना अक्रोध ये दुर्योधन बोला मैं तो पक्का करके आया हूं युधिष्ठर से पूछा तू पक्का करके आया बोले अभी तक हुआ नहीं आकाम, अक्रोध मास्टर ने खूब मारा क्यों नहीं पक्का किया बोले अब हो गया तो पर अब कैसे हो गया? बोले क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना आए तब तो क्रोध हुआ अभी आपने खूब मारा और क्रोध नहीं आ रहा था एक तो पक्का कर लेना ही तो है ये चीजें ऐसे ही है आए तो दो लेकिन इसके लिए पक्का करने के लिए थोड़ी चाहिए तो जब जब दुख हो ना तो समझ लेना कि जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं की है जहां नहीं करनी चाहिए तहां आस्था हुई उसीलिए दुख होता है क्रोध तभी आता है जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं हुई जहां नहीं करनी चाहिए वहां हो गई तभी क्रोध आएगा काम भी तभी सताएगा जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं है और जहां नहीं करनी चाहिए वहां आस्था आएगी तभी काम चालू हो जाएगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये हम लोगों का उपयोग कर लेते हैं और ज्ञानी इनका उपयोग करते हैं ये विकार जो है ना हम लोगों को नोट लेते हैं देखो पुलिस के आदमी हैं बराबर तो जो खो रहे हैं ना पुलिस के आदमी वे लोग लल्लू पंजू लोगों का उपयोग करते हैं लेकिन मिनिस्टरों का थोड़ा वो उपयोग करेंगे मिनिस्टरों के आगे तो मिनिस्टर उनका उपयोग करेंगे <laughs> हाँ? ठीक है ना ऐसे ही ये सिपाहियों का आप मिनिस्टर बन जाओ ये जो काम क्रोध लोग हैं ये, है, ये सिपाही हैं इनका आप स्वामी बन जाओ इनका दास मत बनो अभी खिड़की में बंद करूंगा चार घंटे करूं मेरे को परेशानी नहीं होगी अभी कोई जबरन बाहर से बंद कर देवे तो तो पांच मिनट में परेशानी होगी आप घर में बैठे हैं कुंडा लगा के अपनी मर्जी से तो आपको परेशानी नहीं होगी आपको जबरन आपको कुंडा लगा दे तो पर पराधीनता में परेशानी है पराधीन स्वप्ने सुखना ही तो सत्संग या गुरुओं का सानिध्य मतलब आपको परम स्वतंत्र बना देता है किसी की पराधीनता नहीं देवी देवता क्या मौत की भी पराधीनता नहीं ऐसी अमर आत्मा में टिका देता है सत्संग इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटी अपराध करोड़ अपराध ऐसी से तो होता है और कैसे होता है सत्संग कोटी अपराध का मतलब ये नहीं कि आप जाके राम राम करने बैठ गए कोटी अपराध ये बात समझा तभी कोटी अपराध दूर हुआ ओम ओ ओम अच्छा जय अब कल से तो मिलना जुलना बंद कर देंगे कम कर देंगे बंद कर ये प्रसाद लेना बांटना ये बातें सब बंद जो लाया है उसको दे दो जो लाया है उसको दे दो ताकि प्रसाद लाने की पद्धति रुपया पैसा जो लावे उसी को वापस दे दो एक से लेना रखना फिर खर्च करने को आदिवासी एरिया में जाना उतना टाइम नहीं अब जो पैसा लावे उसी को दे दो उसका पैसा जो हार लावे उसी को उसका वापस दे दो मैं दोबारा नहीं लाए नहीं तो कई बार बोलते हैं नहीं लाओ नहीं लाओ नहीं लाओ और होता ऐसा कि जो बात नहीं बोलते ना वो ज़्यादा होती हम जितना इनकार करते उतना बढ़ता है इनकार आमंत्रण है <laughs> आवाज से नहीं वो पड़ेगा जरूर इधर थूकना मत उसी समय रास्ते रायगीर को थूक आ जाएगी दीवार पे लिखो दो कि यहाँ थूकना सकत मनाई है तो उस बेटे को पान में उसी वक्त थूक आ बत्तीस है, एक टूट जाता है ना इकतीस पड़े उसकी कोई खबर नहीं लेगी जहां टूटा है वहां बार बार जाएगी लूली जी बार बार देखेगी नहीं है नहीं है तो कल देखा था कल हजारों बार देख लिया नहीं है फिर आज सुबह भी? यू करती कि नहीं करेगी? करेंगी तो अभाव में जाता है मन मन का स्वभाव है जो नहीं है उधर जाते जगत वास्तव में नहीं है उसीलिए उधर जा रहा है और जो है उधर नहीं जाता कम वक्त जगत वास्तव में सार नहीं है उसीलिए उधर जा रहा है नहीं के तरफ जा रहा है जहां है उधर का पता नहीं इसको जहां सुख नहीं है वहीं जा रहा है इसीलिए जो मन के चक्कर में आ गए और मन से जो सुखी होना चाहते हैं वे दुखी मिलेंगे आपको मन को खुश करके मन की मन चाहे वस्तुओं में वस्तु वस्तु प्राप्त करके जो सुखी होना चाहते हैं मन की मुरादें पूरी करना चाहते हैं उनकी मुरादें कभी पूरी होती नहीं, नहीं। मन अखापिया पाई नहीं पर थोड़ी है 25 है लिखो 25 पूरी हो जाए फिर देखो कितनी और आती मन की मुराद पूरी नहीं निवृत्त और यह होगी जो देखता है उसका विवेक और जिससे देखता है उसमें आस्था एक खड़ी दो बातें छोटी सी इतना इतना काम करते हो ना जाने कहां कहां के पत्थर चढ़ा देते हो बिल्डिंग के बिल्डिंग खड़ी कर देते हो खड्डे खोद देते हो पुलियां बना देते लोग इतनी दो बातें नहीं कर सकते भगवान बन जावे खाली ये दो बातें कर ले भगवान बन जाओ खाली दो बातें जो दिखता है ना उसमें आस्था न करो उसमें विवेक करो कि पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं अभी नहीं के तरफ जा रहा है और जिससे दिखता है उसमें आस्था कर खाल ये दो खाली दो बातें कई तरीके हैं परमात्मा में ठहरने के ये तरीका भी है बापू साक्षात्कार कराओ साक्षात्कार कराओ करने को तो रोज कुंजियां फेंक रहा हो तुम लगाते नहीं और ताचा आप सिगरेट डाल के घुमा रहे तो ताला कैसे खुलेगा यार समझते कभी छू मंत्र करेंगे सिर्फ हाथ रखेंगे अथवा अच्छा तो ऐसे कोई पंचदशी बापू को बापू को, को बड़े बापू ने पंचदशी दी थी तो हमारे को पंचदशी देंगे और मध्याहन ढाई बजेंगे तब कुछ छू धड़ाका भड़ाका होगा अरे सबको अपने अपने ढंग से होता है ऐसा थोड़ा कि वही वही का वही प्रोसेस होता है अभी तो बारह बजे <laughs> सरोवर में लील लगी है, लील लील को हटा के छः घंटे तक 6 घंटे हटा के पानी पिया तभी भी वही पानी है और एक सेकंड के लिए हट गई तभी भी पानी का ज्ञान हो गया ऐसे ही विचार की धाराएं एक मिनट के लिए भी हट गई नहीं तो साक्षात्कार हो गया फिर अढ़ाई दिन समाजी लगो चाहे अढ़ाई साल लगाओ चाहे अढ़ाई सेकंड लगो कोई फर्क नहीं पड़ता लग गया फिर उसका अभ्यास बढ़ाते जाए अभ्यास अद्भुत सपोर्ट मिलता है लोग क्या करते ऐसी थोड़ी झलक मिल गई हाँ हो गया हो गया करके फिर उसी जगत में आस्था करते हैं खरीदी के लिए टाइम है नोट गिनने के लिए टाइम है अकाउंट लिखने के लिए टाइम है ससुराल जाने के लिए टाइम है लेकिन अपने बाप के पास आने का टाइम नहीं है। इसलिए जो नहीं है उसमें आस्था कर लेते हैं, और जो है उसमें टिकते नहीं और समझ लेते कि हमारे को हो गया देखो किसी भी गुरुओं के प्रति किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करने से अपने को होता है अगर वो सचमुच में ज्ञानी है तो उनको न हर्ष होगा शो न शोक होगा ज्ञान नहीं है तो हर्ष होगा जिज्ञासु है तो शोक होगा कि ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा मोही है तो उसको हर्ष होगा अच्छा लगेगा और जिज्ञासु है तो उसको शोक होगा और ज्ञानी होगा तो उसके लिए विनोद हो गया जय जय ज्ञानी है तो उसके लिए विनोद हो जाता है रागी है तो उसको हर्ष होगा वैरागी होगा तो उसको शोक होगा कि ये क्या ये कीर्ति बीर्ति कीर्ति कलंक जैसी है मान तुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की जो राखता वो भी अति दुख पाए